श्री रामकृष्ण वचनामृत परीक्षे सतहत्तर नौ मार्च अट्ठारह सौ चौरासी योग में विघ्न परंतु योग में विघ्न है कामनी कांचन यह मन शुद्ध होने पर योग होता है मन का निवास है कपाल कपाल में आज्ञा चक्र में परंतु दृष्टि रहती है लिंग गुदा और नाभि में अर्थात कामिनी और कांचन में साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है कौन सी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती है सदा साधु पुरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता है ऋषिगण सदा या तो निर्जन में या साधुओं के संग में रहा करते थे इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामनी कांचन का त्याग कर ईश्वर में मन लगा लिया था निंदा भय कुछ भी नहीं है त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरस्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो मिथ्या जचे उसका उसी समय त्याग करना उचित है ऋषियों का यह पुरस्कार था इसी पुरस्कार के द्वारा ऋषियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी कछुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट ले तो टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी वह हाथ पैर नहीं निकालेगा विषय लोग कपटी होते हैं सरल नहीं होते मुँह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ परंतु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा कामनी कांचन में जितना प्रेम रहता है उसका एक अंश भी ईश्वर की ओर नहीं रहता परंतु मुँह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ मणिमल्लिक के प्रति कपटीपन छोड़ो मणिलाल मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ श्री रामकृष्ण सभी के साथ मनुष्य के साथ भी और ईश्वर के साथ भी कपट कभी नहीं करना चाहिए भवनाथ कैसा सरल है विवाह करके आकर मुझसे कहता है स्त्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है आहा वह बहुत ही सरल है तो स्त्री पर प्रेम नहीं होगा यह जगन की भुवन मोहिनी माया है स्त्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार भर में और कोई नहीं है मानो वह उसका जीवन ही है यहलोक और परलोक दोनों में पर इसी स्त्री को लेकर मनुष्य क्या क्या दुख नहीं भोग रहा है फिर भी समझता है कि उसके समान अपना और कोई नहीं है क्या दुर्दशा है बीस रुपए वेतन तीन बच्चे हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से खिलाने की शक्ति नहीं है मकान की छत से पानी टपकता है मरम्मत कराने को पैसा नहीं है लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता लड़के का यज्ञोपवी संस्कार नहीं कर सकता किसी से आठ आना किसी से चार आना करके भीख मांगता है विद्यारोपणी स्त्री वास्तव में सहदर्मिणी है वह स्वामी के ईश्वर पथ में जाने में विशेष सहायता करती है एक दो बच्चे होने के बाद दोनों आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं दास तथा दासी उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनंद मनाते हैं वे जानते हैं ईश्वर ही एकमात्र अपना है चिरकाल के लिए अपना सुख में दुख में कभी उन्हें नहीं भूलते जैसे पांडव संसारियों का ईश्वर प्रेम क्षणिक है जैसे तपाए हुए तव, तवे पर जल पड़ा हो क्षण शब्द हुआ और उसके बाद ही सूख गया संसारी लोगों का मन भोग की ओर रहता है इसलिए वह अनुराग वह व्याकुलता नहीं होती एकादशी तीन प्रकार की होती है प्रथम निर्जला एकादशी जल तक नहीं पिया जाता इसी प्रकार फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं एकदम सब भोगों को त्याग दूसरी में मिठा दूध मिठाई खाई जाती है मानो भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है तीसरी वह जिसमें हलवा पूरी खाई जाती है खूब भर पेट खा रहा है इधर रोटी दूध में भी छोड़ रखी है बाद में खाएगा